देवी भागवत पाँचवा स्क महिषासुर के मंत्री के साथ देवी की बातचीत व्यास जी कहते हैं महाराज भगवती जगदम्बा श्रेष्ठ स्त्री के रूप में विराजमान थी महिषासुर के मंत्री की बात सुनकर वे मुस्कुराती हुई मेघ की भांति गंभीर वाणी में उससे कहने लगी देवी ने कहा मंत्रीवर तुम्हें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि मैं देवताओं की जननी हूँ मेरा नाम महालक्ष्मी है संपूर्ण दैत्यों को मारने के लिए ही मैं प्रकट होती हूँ महिषासुर का वध करने के लिए समस्त देवताओं ने मुझसे प्रार्थना की है इस दानवराज के कारण देवता अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं इस समय उन्हें यज्ञ में भाग भी नहीं मिल रहा है इसीलिए आज मेरा यहाँ आना हुआ है मंत्रीवर मैं महिषासुर को मारने के प्रयत्न में लगी हूँ मैं अकेली ही नहीं हूं, मेरे साथ विपुल सेना है अनग तुमने जो सामनीति का प्रयोग करके आदरपूर्वक मेरा स्वागत किया है मीठे वचन कहे हैं इससे मैं तुम पर संतुष्ट हूँ अन्यथा निश्चय जानो मेरी दृष्टि प्रल्याग्न की तुलना करने वाली है उसके प्रभाव से तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते अब तुम मेरी बात मानकर उस पापी महिषासुर के पास जाकर उससे यह वचन कहना यदि तुझे प्राणों का लोभ हो तो अभी तुरंत पाताल चला जा तू नहीं जाना चाहेगा तो तुझ अपराधी एवं दुष्ट को मैं सम्रांगण में मार डालूँगी मेरे बाण से तेरे शरीर की धज्जियाँ उड़ जाएगी तेरे लिए यमराज के घर जाना आवश्यक हो जाएगा मेरी इस दयालुता को समझकर तू इसी क्षण इस लोक से विदा हो जा मूढ़ तेरे मर जाने पर देवता स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे अतएव सागर पर्यंत इस पृथ्वी का परित्याग करके तू अकेला ही यहां से हट जाने की व्यवस्था कर ले मुर्ख, मेरे तेरे शरीर को लक्ष्य बनाए इसके पूर्व ही पाताल चले जाने में तेरी कुशल है असुर यदि तेरे मन में युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी अपने संपूर्ण महाबली वीरों के साथ यहाँ चला आ मैं तुझे अमराज के घर भेजने के लिए उद्यत हूँ अरे प्रचंड मूर्ख तेरे जैसे असंख्य दानवों का प्रत्येक युग में मैंने वध किया है वैसे ही तुझे भी सम्रांगण में मार डालूंगी मेरे शस्त्र धारण को सफल कर दे, देख तू महान दुराचारी है ब्रह्मा के द्वारा तुझे जो वध मिल गया है उसका अभिमान न कर केवल स्त्री ही तेरा वध कर सकती है यह निश्चित जानकर तू प्रधान प्रधान देवताओं को असीम कष्ट पहुंचाया है अस्तु ब्रह्मा का वचन सत्य करना परम आवश्यक है अतएव अनुपम स्त्री का रूप धारण करके तुझ अपराधी को मारने के विचार से ही मैं यहाँ पर प्रकट हुई हूँ मूर्ख यदि तुझे जाने जीने की इच्छा हो तो आज ही देवताओं के स्थान को छोड़कर पाताल में जहाँ सांपों का साम्राज्य है शिक्षा पूर्वक चला जाए